रेफा हरिकर गिरीशिरीसुताभ्याजिते सजन भरणशील शीलिए विघ्नराज कुमारी कुसुमकुंकुम्य जपंती मध्या प्रौढ़ूप विरसी बदना जारुनेत्रि साया वृद्धा गणितकुटुगा वह देवी दिव्यदेवी त्रिभुवन दिव दिव जननी सुंदरी ताम नमा <coughs> जय जी के राजा एक चौकू वंश में हुए उनकी कन्या का नाम था सुकन्या तो वो एक बार आखेट खेलने के लिए वन में गए वहां उनकी कन्या भी साथ आत्मा गई थी इधर वो आखेट खेल रहे थे और ये अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी वहां चवन ऋषि थी तपस्या तो में थे। वे इतने अंतर्मुख हो गए थे कि उनके शरीर में दीमक लग गया था सारा शरीर दीमक से ढक गया था केवल आंखें दिख थी। आँखें रही थी आंखें चमक रही थी तो इस कन्या ने सुकन्या ने कांटा निकाला और उनकी आंख फूडने के लिए कांटा ले गई वो कहते रहे कि देखो हम यहां पर तपस्या कर रहे हैं हमारी आंख बचाओ लेकिन उसने सुना नहीं और आंख मत पहुंच दिया दोनों आंख उनकी फूट गई अब परिणाम ये हुआ कि उस ऋषि के कोप से राजा और उसकी सेना का मलमूर्त रुक गया बड़े परेशान हुए उन्होंने महात्मा मा, जी से प्रार्थना की कि महाराज दया कीजिए कन्या से भूल हो गई और कन्या को भी गिरानी होने लगी तो अपराध क्षमा करने के लिए कोई बताइए क्या करें बोले इस कन्या को हमें अर्पित कर दो तो उन्होंने च्यवन ऋषि को जो अंधे थे अपनी कन्या समर्पित करके अब ये जो सुकन्या थी अपने पति की सेवा करने लगे जब सवेरा होता तो उनको स्नान कराती संध्या के लिए कुछ और जो भी सामग्री की अपेक्षा होती थी वो सब लाके रख देती थी बन से कंद मूल फल लाती थी उनको भोजन कराती थी पंखा जलती थी सुंदर सैया में सुलाती थी उनको मृग चर्म पहनाती थी बड़ी तत्परता से अपने पति की उसने सेवा की इधर क्या हुआ एक दिन की बात है अश्विनी कुमार वहां आए सूर्य पुत्र है दो भाई हैं लेकिन दोनों एक नाम से कहे जाते हैं अश्विनी कुमार तो अश्विनी कुमारों ने इस कन्या को देखा तो इसके रूप लावणस को देखकर मुग्ध हो गए उन्होंने कहा कि तुम किसकी बेटी हो क्यां, क्यां, कैसे रह रही हो उसने कहा महाराज हम राजा सरिया की कन्या हैं और यहां हमारे पति चवन ऋषि रहते हैं हम उनकी सेवा करते हैं वो दोनों आंखों से अंधे हैं। तो उसने कहा तुम क्यों अंधे के पीछे पड़ी इससे क्या सुख मिलेगा तो हमारी स्त्री बन जाओ तो स्वर्ग का आनंद मिलेगा तुम विमान में बैठ के घूमोगी सब प्रकार के भोग तुमको सुलभ हो जाएंगे उसने कहा महाराज ये बात जो आप कह रहे हैं सर्वथा अनुचित है नारी के लिए पतिव्रत धर्म ही पवित्र है मेरा पति चाहे जैसा हो मैं उसी की सेवा करूंगी और किसी को मैं नहीं देख सकती। पतिव्रत धर्म का बहुत बड़ा महत्व माना गया है रामचरितमानस में भी आता है कि जगत में पतिव्रता तीन प्रकार की होती है उत्तम केफन हुआ न पुरुष जग उत्तम पतिव्रता वो है जो दूसरे पुरुष का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं कर यदि नर है पुरुष है तो मेरा पति है दूसरा कोई है मध्यम पर पति देख कैसे भ्राता पिता पुत्र समझ ऐसे जो मध्यम पति प्रता है वो अपने से बड़े को पिता बराबर वाले को भ्राता और छोटे को पुत्र के समान देखकर अपने हृदय की अपने शील की रक्षा करता है और तीसरी वो है धर्म विचारी समुझी कुल रही सो निकृष्टि असक जो अपने सनातन धर्म का विचार करके हमारे कुल में कहीं कलंक न लग जाए इस प्रकार के विचार से जो अपने शरीर की रक्षा करती है वो निकृष्ट और चौथी तो है पति बजन तक परिपत्र करी रो रो नरक करी कर तो सुकन्या ने कहा कि मैं अपने अंधे पति को वृद्ध रोग बस जड़ धन ही न अंध बधिर क्रोधी क्रिया नियपाना नारी पाप नर जब बुर दुखना तो मैं महाराज उनको छोड़ के और किसी की आराधना नहीं कर सकते तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि ऐसा करो तुम्हारा जो अंधा पति है और वृद्ध है हम देवताओं के वैद्य हैं तो हम तुम्हारे पति को युवा नित्य युक्त तो बना गया और हम भी बन जाएंगे तो हम तीनों में से जिसको तू चाहो तुम चाहो उसको वर्ण कर ले बात हम अपने पति से पूछेंगे तो सुकन्या आई चवन ऋषि से पूछा कि महाराज जो नश्वनी कुमार मिले थे और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि हम तुम्हारे पति को युवा और नेतायुक्त बना देंगे लेकिन हम भी उनके साथ रहेंगे हम तीनों में से जिसको तुम चाहो अपना पति बना लेना। तो चिमन ऋषि ने कहा कि उनका प्रस्ताव तुम स्वीकार कर अब वो आए और उन्होंने कुंड बनाया सरोवर बनाया और उसमें च्यवन का से कहा आप लोग इसमें स्नान कीजिए और वो भी स्नान करने के लिए उसमें उतरे गए तीनों का स्वरूप एक स्वर ऐसा पता नहीं लगता था कि इसमें से च्यवन कौन है और अश्विनी कुमार कौन है और कहा कि हम वरण करो तीनों कहने लगे तो सुकन्या ने भगवती राजेश्वरी राजे माता की आराधना की और प्रार्थना की कि मां अब हम इस समय ऐसा कुछ हमें बुद्धि दो कि हमारा धर्म न जाया तो भगवती त्रिपुर सुंदरी ने ऐसी बुद्धि दी कि उन तीनों से में से ठीक अपने पति के गले में उन्होंने माला डाल दी इस तरह से सुकन्या, सुकन्या को अपने दिव्य दिव्यपति की प्राप्ति हुई ये, ये श्रीमत भागवत में कथा आती है एक, एक कथा आती है कि एक बार की बात है कि इंद्र की सभा लगी थी इंद्र की सभा में सब लोग बैठे थे नारद तंबू गान कर रहे थे अफसलाय नित कर रही थी वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी के आने पर बसिष्ट जी गुरु गुरु के आने पर शिष्य का कर्तव्य है कि वो बैठा न रहे उठ के प्रणाम कर गुरु के आने पर क्या होता है अपने से जो बड़े आते हैं मनुष्य का प्राण ऊपर जाने लगता है और वो अगर बैठा रहा तो उसका धक्का लगता उसके है उसके हृदय में आयु क्षीण होती है उसकी इसलिए अपने से बड़ों के आने पर हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि उनके आते ही उस खड़ा खड़े होना चाहिए और प्रणाम करके जब वो बैठ जाए तब बैठना बैठ चाहिए तो हुआ यह कि इंद्र ने सोचा कि हम राजा देवताओं के राजा शतक रहे बस एक ब्राह्मण हमारा पुरोहित थी हमारा आशित, हम इसके आने पर क्यों उठे आए अपना बेटे आसन तो अब सामने अगर आते हैं और देखते हैं तो फिर कुछ आपकी तो राजनी बढ़ बसे तो पधारे इंद्र ने अपनी आंखी दूसरी तरफ आप कर ली तो जब राज सत्ता धर्म सत्ता की अवहेलना करती है तो उसकी पराजय निश्चित हो जाती है राज सत्ता जो है उसकी राजसत्ता तभी तक रहती है जब तक कि वो धर्म सत्ता का सम्मान करता है अगर राज गौ माता की रक्षा नहीं करती है सनातन धर्म की रक्षा नहीं करती है अपनी गंगा माता की रक्षा नहीं करती है इसी तरह से ऐसे कानून बनाती है जिससे कि धार्मिक लोगों को कठिनाई का अनुभव हो जाए, धर्म की हानि हो जाए तो ऐसी राज सत्ता बहुत दिनों तक तटक नहीं सकती तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि इस तरह की हमारी अवहेलना ये कर रहा है तो उनको थोड़ा सा रोष आ गया और उन्होंने कहा कि तुम राज्य से भ्रष्ट हो जाओ तो विश्व वशिष्ठ जी के क्रोध से स्थापित हो गया इंद्र इस बात का पता दैत्यों को लग गया कि गुरु प्रसन्न नहीं है जब तक गुरु प्रसन्न होता है उसका पतन नहीं हो सकता जब शुक्राचार्य जी को पता लगा कि इनके गुरु इनसे नाराज हैं तो उन्होंने कहा कि चलो इनके ऊपर आक्रमण करो तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया उस युद्ध से इंद्र का पराजय हो गया इंद्र पराजित हो गया वहां से स्थान भ्रष्ट हो गए अब कहां जाएं? दैत्य लोग उनकी खोज में रहते थे कि मिले तो मारे अंत में ये लोग भागते भागते ब्रह्मा जी के पास आते ब्रह्मा जी से कहा महाराज हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति है आप बताइए हम क्या करें तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम बिना पुरोहित के बिना अपने गुरु के रह रहे हो तो ऐसी स्थिति में हाँ इसी बीच में एक कथा दूसरी आती है कि विश्रुप को बस जी के नारे पर विश्रुप को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग बिना गुरु के हो वसिष्ठ जी नाराज हो गए हैं चले गए हैं तो तुम कोई दूसरा चू बना के अपना यज्ञ करो तो उन्होंने विश्व नाम के एक ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाया है ये जो विश्व थे वो ब्राह्मणों का प्ररोधित करने लगे लेकिन इनकी माता दैत्य बनती थी तो, तो ये यज्ञ कराते थे हवन कराते थे इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, स्वाहा और बीच बीच में ये नोहाय सुहा बन बलायहा दैत्यों के नाम में भी थे। इंद्र को ये पता लगा कि ये तो उनका भी पक्ष देता है क्रोध तो आया तो उसने विश्वरूप का सिर काट काटा विश्वरूप का सिर कर जाने से ब्रह्म हत्या लगी ब्रह्म हत्या लगी तो ये वहां से भागा और कमलनाथ में जाकर सरोवर सरुग, मानसरोवर के कमलनाल में जाके छिपा ब्रह्म विद्या हमा, ब्रह्म हत्या हमारे ऊपर अच्छा छाए इसी बीच में एक नहुस नाम का राजा विश्वामित्र जी की उसके ऊपर कृपा हो गई उसने कहा महाराजा हमको सदैव स्वर्ग में भेज दी तो विश्वामित्र जी ने उसको अपने तप के बल पर भेज दिया नहु स्वर्ग में आया इंद्रासन खाली था तो बैठ गया अब जब वो बैठ गया तो उसने सोचा कि हम इंद्र तो बन गए लेकिन जो इंद्रानी है वो जब तक हमारे कब्जे में ना न आएंगे बात तो उसने इंद्रानी के यहां खबर भेजी कि तुम हमसे मिलो अब इंद्राणी घबराई हम कि हमारे पति तो यहाँ है नहीं ये दुष्ट साया हम क्या करें तो उसने भगवती की आराधना की भगवती ने उसको बुद्धि दी उसने खबर की खबर दी कि सप्तर्षियों को पालकी में सप्तर्षियों को पालकी में जोड़ के उनकी पालकी में बैठकर तुम हमारे पास आओ तो हम तुमको इंद्र मानकर पति के रूप में स्वीकार करेंगे तो उसने दर्शियों को बनाया, महुष्य पालिकी जी का बलो लगाओ कंधाम और बैठ गया का मातुर थाई उसको कहां चैन का सर्फ सर्फ सर्फ सर्फ चलो चलो चलो, चलो, चलो। तो उनमें से एक मुनि बोले ऋषि बोले कि सर्पा ही बजा तो नहुष वहां से गिरा सर्प बन के लेके आ गया अजगर बन गया तो कहने का भी अपना यह है कि इधर नहुष का पतन हो गया ब्राह्मणों के साप से इंद्र ने जब सुना तो फिर आया या कि या किया या कि मैं भी अपना पुरोहित बना के लेकिन उसको जब मार डाल रहा तो ब्रह्म हत्या लगी गई थी तो वो जो ब्रह्म हत्या लगी उससे तो ये बच रहा था वहां गया लेकिन फिर वहां को भगवती की आराधना करने से ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुम भगवती की आराधना करो ध्यान करो तो पुनः इसको अपने पद की प्राप्ति हो गई लौट के आ गया, गया। इधर उस विश्व का प्रताप त्वस्टा था त्वस्टा ने एक अविचारात्मक यज्ञ किया उस यज्ञ में उसने कहा ब्रह्म शत्रु इंद्रशत्रु क्या है इंद्रशत्र इंद्र शत्रो विवर्धस इंद्र शत्रो विवर्धस ये मंत्र बोला होगा इंद्र शत्रो इंद्र शत्रु तू बढ़ लेकिन उसने स्वर का भेद कर दिया मंत्रो ही स्वरतो वर्णतो तो मिथ्या प्रयुक्तो न सब वाघ वज्रो भाई यजमान शत्रु शत्रु स्वरतो पर आधार यदि स्वर से और वरण से रहित हो जाए उसका प्रयोग व्यर्थ जाता है उसका कोई अर्थ नहीं होता वो वाघ वज्र होकर यजमान का नाश करता है इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए की योग बनकर वेद के मंत्रों वेदों के मंत्रों को यथावर्ग के सहित अभ्यास कर उससे रहे अगर मंत्र रहते जाते हैं तो उनका कोई उनका कोई उद्देश्य नहीं होता उल्टे हो जाते हैं तो इंद्रशत्रु के दो समास होते हैं इंद्र से शत्रु इंद्रशत्रु इंद्रशत्र और इंद्र शत्रु, शत्रु। और अन, तो अंतोदा कर दिया परिणाम ये हुआ कि यह कर्म धारा लग गया कि शत्रु है वो बड़े बड़े अब इधर मित्र सर ने तपस्या की उसने तपस्या करके कहा कि हम किसी अर्थास्त्र अर्थ अर्थ से न मारे बद्र से भी न मरे और वो इंद्रित से लड़ने के लिए दलितों की सेना लेके पहुंच गए इंद्र आया उससे लड़ने के लिए बहुत भयंकर युद्ध हुआ अंत में क्या हुआ कि पैरा हाथी के सहित उसने इंद्र को लगा दिया फिर किसी तरह छोड़ा तो इंद्र ने अपने वज्र में समुद्र का फैन लगाकर उसको मारा ये कथा तो इस तरह से वृत्रासुर का बध हुआ ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में राजा चित्र था इस चित्र ने अपने पुण्य के फल फलस्वरूप विद्याधर का रूप धारण किया था कैलाश पर्वत पर गया भगवान शंकर पार्वती जी के सहित विराजमान थे सबके सामने बैठे थे पार्वती जी मां मंग में बैठी थी तो इसको असिद्धा हुआ, कहने लगी देखो ये शंकर जो है निर्लज्ज है इसी के साथ इस तरह बैठा है ग्रह आश्रम भी जो एकांत में अपने स्त्री के साथ बैठते हैं वार्ता करते हैं ये तो सबके नाम है ना। तो, तो शंकर जी तो सुन लिए लेकिन पार्वती जी से नहीं रहा गया कि सब जब देवर्षि है महर्षि है सब उनको मानते हैं जानते हैं तू ये ज्ञानी बन के आया है असुर वो ही फिर वृतरासुर बनाया भागवत में आता है कि वो भगवान का भक्त था, था उसका उद्घार हुआ है इंद्र के साथ करते समय अजात पक्षा इव मातरंक अजात पक्षा इत मातरंकदा स्तनम्य था वत्वरा सुधार था जैसे अजात पक्ष पक्षी अपनी माता की बात जो है और जैसे सज्जो जात अपनी माता गऊ की बाढ़ जो है उसी प्रकार भगवान मैं आपके दर्शन की बात जोड़ रहा और जिस तरह से परदेश में गई हुई नारी अपने पति के आगमन की बाढ़ जोड़ती है उसी प्रकार मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए आतुर हैं ऐसा ही है भगवत भक्त था तो इंद्र के द्वारा ये जब मारा गया तो इसकी जो आसोनी थी वो समाप्त हुई और ये भगवान को प्राप्त हो गया आगे की कथा आती है कि ब्रह्मलोक में हाँ थोड़ी सी उसकी भूमिका में इससे बता रहे कि जो हरिश्चंद्र नाम के राजा राशि से थे हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थे तो उन्होंने अपनी संतान के लिए वरुण देवता की आराधना की तो उसकी आ, उनकी आराधना से बड़ोदेव प्रसन्न पसंद हुए कहा बलदान मांगो कि तो उनका मार्ग हमको पुत्र मिलना चाहिए अगर हमको आप पुत्र दे देंगे तो हम आपको तो चढ़ा चढ़ा देंगे आपको हम समर्पित कर देंगे उसका बलिदान आपके लिए देगे तो उनके पुत्र हो गया जिसका नाम था रोहिताश रोहित तो वो पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो वरुण आए तो उनका बेटा दो बोले अभी दांत नहीं निकले वहां दाँत निकल जाने दात निकल गए वरुण कि अभी तो बोले महाराज अभी तो इसका उपनयन नहीं हुआ उपनयन हो जाने तो उपनयन हुआ तो रोहित को यह पता लग गया कि हमारा बलिदान वरुण जी के जी होने वाला है तो वो भाग गया तो उसकी खोज की गई लेकिन पता नहीं मेरा रोहित आज कहा चला गया इधर क्या हुआ कि वरुण को क्रोध आ गया तो हरिश्चंद्र को जलोदर हो गया जरोदर हो गया तो उसने वर्म जी प्रार्थना की उनका तुम अपना पुत्र बलिदान के लिए देना चाहते थे करो दूसरे कोई लाओ तो हरिश्चंद्र ने भेजा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका बलिदान देके हम अपने रोहित को बचा बचाए तो एक अजीगर्थ नाम का ब्राह्मण था वो गरीब था उसके पास राजा के अंतर गए उन्होंने कहा कि आप अपना पुत्र बेच दो राजा उसका बलिदान होगा तो वो गरीब था उसने कहा कि ठीक है हम अपना एक बेटा देंगे तीन बेटे थे उसके तो वो बोला बड़ा बेटा तो हम नहीं देंगे और मां बोली कि छोटा हम नहीं देंगे सुनक सेब नाम का मीट का बेटा था महिला उसने कहा जब माँ और बाप दोनों हमको नीचा तो हम ही को जाओ तो द्रव्य लेके अजीगर ने सोन सेब को सौंप दिया अब सुनक सेब को ले जाकर बली चढ़ाने में जा रहे थे इतने में उस छूट छाट के विश्वामित्र जी के यहां पहुंच गया बिरशा जी से कहा कि हमारी हमारे हमारी बड़ी होने वाली तो उन्होंने वरुण देवता का स्त्रोत्र उसको सुना दिया कि जब तुमको बलिदान के लिए ले जाया जाए तो ये स्त्रोत्र बढ़ सुनाना तो उसने उसको याद कर लिया और जब वो ले जाया गया बदस राजा में तो वो बालक वरुण देवता की स्तुति करने लगा वरुण देवता प्रसन्न हो गए कहा जाओ तुमको हमने मुक्त किया अब जब सनस से मुक्त हो गया हाँ उसके बलिदान का जब मौका आया तो कौन उसको काटे तो ब्रह्म हत्या लगेगी जिस जो काटे तो कोई मिल नहीं रहा था तो उसका पिता जो अजीगर था कुछ रुपया और दे दो तो हम वहां काट देंगे तो वो काटने को तैयार हो गया लेकिन जब उसने ब्रह्म देवता की स्तुति की तो परिणाम ये हुआ कि ब्रह्म देवता ने उसको मुक्त कर दिया अजय कहा कि अब चलो बेटा घर तो उसने कहा कि अब आप हमारे पिता नहीं हैं हमारे पिता विश्वामित्र जिन्होंने हमारे प्रण बचाने का मतलब को दिया तो वो विश्वामित्र जी का पुत्र बन गया इधर क्या हुआ कि हरिश्चंद्र की प्रशंसा होने लगी ब्रह्मलोक में राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा नहीं है कहने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा अरे हम देखते हैं उसकी योग्यता देखते हैं तो माया रसी एक माया का सूकर बनाया जंगली सुअर उसने आके राजा का बगीचा उजाड़ दिया राजा को पता लगा तो वो उसको धनुष मार लेके मारने दौड़े और वो भगा तो उसके पीछे पीछे वो जंगल में गए जंगल में जाकर देखा कि वो पहले तो मिल जाता था दिखता था फिर अंतर्धान हो जाता था अंत में सु का पता नहीं चला एक ब्राह्मण सामने आ गया तो उन्होंने राजा हरिचंद ने ब्राह्मण को प्रणाम किया कहा महाराज आप यहां कैसे आए बोले हम धन के इच्छुक हैं आप यदि कुछ दे सके तो दे दीजिए तो उन्होंने कहा महाराज आप जो मांगे जो आप मांगेंगे आज मैं उसको दे दूंगा मैं अपना वचन पक्का कहता तो ब्राह्मण बोला कि अपना राजपाठ सब हमको दे दो मनोटा ठीक है मारा उसको कह के राजा हरिश्चंद अपने घर आए रात को उनको नींद नहीं आई सब राजपाठ दे चुके तो थे सवेरे ब्राह्मण आ गया कहा राजन आपने हमको वचन दिया था यह राज दे देंगे तो हमको दो हमारा जो हमने जो बात वचन दिया है वो हम सत करेंगे तो उन्होंने कहा ठीक है अब इसके बाद भूसी दक्षिणा होती है ये तो राज तो आपने हमको दे दिया अब भूसी दक्षिणा ब्राह्मण लोग भू री कहते होते तो। भूरसी नहीं भूसी भू तो सी रचना दीजिए तो बात कितनी होगी का जितना राज है अब उसके अनुसार जो हो भी होगी वो आप आपको प्रदान कीजिए उनका तो ठीक है आप खजाने से ले जाइए बोले जब आपने राज दीजिए तो खजाना तो हमारा होना तो अब हम उससे हमारी चीज हमको करोगे अलग से लो अब ये संकट में पड़े तो उन्होंने कहा कि महाराज हम क्या करें हमको कहीं बेच के आप अपनी रक्षा रचना तो हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र जी काशी गए। आप लोग पढ़ते होंगे नाटक में देखते होंगे कितनी दूर तक जी काशी ने पढ़ लेते ते हैं लोग तो पैरल पैरल आगे आगे विश्वा में तो पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी रानी शव्या और बेटा रोहिता काशी पहुंचे तो काशी में एक ब्राह्मण था धनवान वो धनवान ने उनकी नारी को उनकी स्त्री को खरीद लिया रुपया दे दिया पर उतने से काम नहीं बना विश्वामित्र जी का, का और लाओ तो अब इनको कौन खरीदता तो वहां का ये चारनाथ डोम था उसने इनको खरीद दिया डोम ने खरीदा तो राजा धरचंद बिक गए और दो उसने रुपया दिया वो विश्वामित्र जी को चुका दिया अब ड्रॉन ने इनका तिलक तिलक सब मिटाया और कहने लगा कि बस यहां हमारे श्मशान में रहो और जो भी इसमें कोई सव लेके आए उसका टैक्स लो तब जना नहीं लो तो राजा हरिश्चंद्र चाणाल के सेवक बनकर उसकी यात्रा का पालन करने लगे स्मशान में निवास करने लगे वो जो कुछ दे वो खाते थे और रहते थे इधर क्या हुआ कि जो रोहिताश की मां थी ब्राह्मण के यहां रहती थी दासी बनकर एक दिन रोहिताश को सर्प ने काट लिया तो वो मर गया मर गया तो वो के सौ को लेकर शमशान आई राजा हरिश्चंद्र ने सौ को देखा बोला इसका कट खट, दो बोले हमारे पास तो कुछ नहीं रानी बोली कि आप पहचानते हो ये कौन है और हम कौन है बोले हम कुछ नहीं पहचानते हम राजा हम अपने स्वामी चाण्डाल के नौकर हैं उनके सेवक हैं जो उसकी आज्ञाएं हैं उसका हम पालन करेंगे बिना कर लिए इस शव को हम नहीं जलाएंगे ऐसी कठिन कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने की अंत में रानी बहुत रोई रोहित तो राजा हरिचंद ने पहचाना और पहचानने के बाद उन लोगों ने सोचा कि अब अग्नि में अपना प्राण दे दिया जाए अग्नि प्रज्वलित की और भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे स्तुति करने लगे कि माँ हमारे सत्य की रक्षा कीजिए अब हम अपना प्राण दे रहे हैं परिणाम ये हुआ भगवती प्रकट हो गए, और उन्होंने उन दोनों से कहा कि तुम लोग स्वर्ग चलो और रोहित को उन्होंने जो मर गया था उसको जीवित कर दिया इस तरह से राजा हरिश्चंद्र के सत्य व्रत की कथा देवी भागवत में आती है। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रत थे उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा चाहे अपने आप को बेच दिया। ऐसी कथा श्रीमद भागवती देवी भागवत में आती है श्रीमद भागवत में तो केवल वरुणवादी कथा आती है आगे की जो कथा है राजा हरिश्चंद्र की सत्य व्रत की ये देवी भागवत में ही आती है। तो इस तरह से देवी भागवत के द्वारा ये सब कथाएं सुनाई गई आगे की कथा ये आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवी की आराधना की और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया अवतार धारण करके असुरों का मध किया तो इसमें कथा आती है एक है ग्रीव नाम का दैत हुआ उसका सिर घोड़े जैसा था उसने तपस्या करके वरदान मांगा वरदान ये मांगा कि हम किसी के द्वारा मारे न जाए अगर मारे जाएं तो हमारी जैसा कोई हो हाय ग्रीव उसके द्वारा हम मारे जाएं। तो उसको वरदान दे दिया गया ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान अब वो मारा कैसे जाए उसने वेदों कारण कर दिया हाय ग्रीव ने बड़ा अत्याचार शुरू किया इधर क्या होता है कि भगवान विष्णु शयन कर रहे थे निदित थे तो निद्रा निद्रावस्था में अपना जो ध्वस था उसको अपने सिराहा रख लिया था तो इतने में क्या हुआ कि देवताओं ने देखा कि ये हैग्रीव कैसे मरे तो उन्होंने एक दिमक बना दिया दिमक पैदा करके बमरी उसका नाम तो वो धनुष की जो प्रत्यंचा थी वो चढ़ी हुई थी उसको चलवाने रख के वो सो गए थे तो दीमक ने आके वो जो प्रत्यंचा की डोरी थी उसको जैसे ही काटा तो धनुष एकदम से उठा और भगवान विष्णु का सिर कट गया तो भगवान विष्णु का सिर जब कट गया तो बिना सिर के धड़ हो गया क्या किया जाए फिर भगवती से प्रार्थना की गई उन्होंने कहा कि इनके माथे पे घोड़े का सिर लगाओ तो अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सिर भगवान के धर्म में लगाया और वो जो सिर था वो वहाँ अंतान हो गया समझ में कुछ पता ही नहीं चला तो भगवान हयाग्रीव बन गए घोड़े का मुंह बना के उस हायग्रीव के साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में हायग्रीव नाम का दैत्य मारा जाता है वो भगवान हायग्रीव जो है वो राजराजेश्वरी भगवती की जो विद्या है उसको अगस्त मुनि को बतलाते हैं सहसनाम का उपदेश करते हैं दीता दृष्टि का उपदेश करते हैं तो वो भगवान के हयग्रीव की कथा है इधर भगवान श्री कृष्ण के जो पिता है बस देव देव की इनकी कथा पूर्व जन्म की आती है कि पहले जन्म में ये कश्यप और अदिति थे कश्यप अदिति ये देवताओं के पिता माता थे कश्यप की और भी पत्नियां थी जिनमें दिति और दनु थी ये हम कर बता चुके हैं द्वितीय से पुत्र हुए दैत्य धनु से पुत्र हुए दानव ये दैत्य और दानव दोनों बहुत मिल मिल के रहते थे और दोनों एक से स्वभाव के रहते थे तो हुआ यह कि जो अदिति का पुत्र था वो अदिति का पुत्र इंद्र हुआ तो इंद्र बड़ा प्रतापशाली था, तो द्वितीय ने सोचा कि हमारा भी पुत्र प्रतापशाली बने तो उसने अपने पति कश्यप से कहा कि हमको ऐसा पुत्र दो जो इंद्र के समान प्रतापी हो तो कश्यप जी ने एक बहुत बड़ा व्रत बताया इस व्रत का पालन करो तो तुम्हारे उस तरह का पुत्र होगा तो दीती ने वो व्रत व्रत बड़ी कठिनाई से पूरा किया बहुत कठिन व्रत बताया था वो व्रत पूरा कर लिया और कश्यप जी ने उसको अगर वधान किया और उसके पेट में बच्चा आया अब पेट में जब बच्चा बढ़ने लगा तो अदिति को चिंता हुई अदिति को इस बात की चिंता हुई कि ये दिन के समान पुत्र हो जाएगा तो मेरे बेटे का क्या होगा संसार में राग द्वेष द्वेश यही मनुष्य के पतन का कारण होता है मनुष्य के मन में राग आ जाए द्वेष आ जाए तो वो बड़े बड़े अनर्थ करता है और ये भगवान की माया है उसी माया से शरीर में अहम भाव हो जाता है अहंता जिसको कहते हैं और शरीर के संबंध में ममता हो जाती है तो अहंता ममता के कारण राग द्वेश उत्पन्न होते हैं और राग द्वेश के कारण मनुष्य कार्य का विचार नहीं करता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो अदिति ने इंद्र को बुलाया कहा बेटा तू किसी तरह जो दिखी के पेट में जो बच्चा है इसको बाहर भार पर मारे कैसे एक तो माता जो है माता के समान होती है उसको मारना भी ठीक नहीं है तो इंद्र ने सोचा कि बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए तो माता दीदी के पास इंद्र गया कहा मां हमारी माँ और आप दोनों बहन में हैं हम आपकी सेवा करना चाहेंगे तो इंद्र उसकी सेवा टहल करने लगा इतनी सेवा की कि जितकी को पता न लगा कि ये कम की है और वो छिद ढूंढता रहा कि किसी तरह इसमें कोई दोष आ जाए तो हम अपना काम करें तो ऐसा है नियम कि मनुष्य जब भोजन करे तो भोजन के बाद आचमन करना चाहिए मुंह हाथ धोना चाहिए झूठे मुंह सो जाना इससे दोष लगता है कहते हैं भोजन का भी वस्त्र होता है जैसे नंगा आदमी शोभा को प्राप्त नहीं होता वस्त्र उसको पहनाया जाता है पहनता है उसी तरह से भोजन में भी नगनता नहीं होनी चाहिए आप लोगों ने देखा होगा अग्नि में जो हवन करते हैं तो एक कपड़ा लाल कपड़ा घी उसमें रोक के अग्नि के ऊपर उसको ढकते हैं अनग्नता से हमको डर है ऐसा बोला जाता है तो वो अग्नि का वस्त्र है तो इसी तरह से भोजन का वस्त्र आचमन होता है ना भोजन के पहले आचमन करो और भोजन के पश्चात आचमन करो तो वो आचमन करना भूल गई और नींद में आ गई तो इसने क्या किया कि उसके पेट में प्रवेश कर गया और पेट में प्रवेश करके अपने वज से उस गर्भ के बालक के साथ टुकड़े कर दिए। सात टुकड़े करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली फिर उनके साथ सात टुकड़े करे साथ टुकड़े उसके हो गए लेकिन वो ऋषि का वीर था नष्ट कैसे हो सकता था और अगेंद्र भी उसके पीछे रहा साथ ही में रहा हुआ तो उनचास जब वो पैदा हुए तो उसके साथ इंद्र भी पैदा हुआ पढ़ाई जोड़ के बता हम भी आपको बेटी तो वो उनचास से वो इंद्र के सहायक बन गए देवता कोटि में चले गए और वही मरुख बने।, बने। कहते हैं चले मरुखा था, था।, था। वो उनचास मरुद बन गए और, और फिर के द्वारा उत्पन्न होने पर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ इस तरह से अदिति ने, ने ये काम किया और कश्यप जी की भी उसमें राय रही तो इनको साफ हो गया कि तुम भी अब जाओ जन्म लो इधर क्या हुआ कि वरुण देवता के पास कश्यप जी का ही हो गया अदिति अदिति का, का और काश्यप जी ने वरुण जी से एक गाय ली और वो गाय उनको इतनी प्रिय हो गई कि वरुण जी को लौटाई किसी काम के लिए यज्ञ के लिए लिया था तो भरो जी ने कहा जाओ तुम भी उन श्लोक में गोपार बनो तो कश्यप और अदिति दोनों दूसरे जन्म में देव की बलदेव बने देव की बलदेव बने और ये जो छह पुत्र थे इनके भी पूर्वजन्म की कथा है कि ये पहले दैत्य थे फिर दैन लेते लेते ये स्थापित थे इनकी भी जात मत जन्म लेते लेते मृत्यु होने वाली थी तो वो देवकी के घर में आए इस तरह से छह पुत्र मारे गए और सातवें पुत्र के रूप में और भगवान विष्णु जो थे उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार मारिया इसमें भी कई कथाएं आती हैं मुख्य रूप से तो बात ये है कि जब धर्म की ज्ञानी होती है अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते यदा यदा ही धर्म से ज्ञानीर्भवती भारत अभ्युत्थानवधर्म से तुजात्मा नव सुझाव और कुछ निमित्त भी बन जाता है तो एक निमित्त तो ये बना कि भगवान ने जगत के कल्याण के लिए नर नारायण के रूप में उतारिए ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई और धर्म का मूर्ति के साथ निवाह हुआ धर्म और मूर्ति से दो पुत्र हुए नर नारायण ये नरनारायण भगवान के अंश से उत्पन्न तो इन्होंने जगत के कल्याण के लिए बदल काश्रम क्षेत्र में तपस्या करना प्रारंभ किया घोर तपस्या करने लगे हिमालय में ध्यान मग्न रहने लगे तो इनकी तपस्या को देखकर इंद्र को भय हो गया कि ये शायद तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि हमको इंद्रपल की प्राप्ति हो जाए बात क्या है कि कुछ लोग प्रदय के जो होते हैं वो सदा डरते रहते हैं कि, कि हमारी फीट चली न जाए इसमें दृष्टांत तुलसीदास जी ने दिया है कि कुत्ता हड्डी चबाता है सूखी हड्डी कुत्ता चबाता है तो उसकी नुकीली हड्डी से दूसरी नुकीली हड्डी से उसके मसूरे कटने लगते हैं और जो मसूरे कटने लगते हैं, तो, तो खून निकलता है तो अपनी खून को में चाटा है और ये समझता है कि सुख ये, ये स्वाद जो है हड्डी से मिल रहा है तो ये असल में क्या है संसार का जो सुख है वो इसी तरह का है सुख जो है वो अपनी आत्मा में आत्मा का जो सुख है वही सुख विषय में आभाषित होता है ये नियम है कि जो वस्तु प्रेमास्पद होती है उसके मिलने से सुख होता है जिससे हमारा प्रेम होता है उस प्रिय वस्तु से मिलने से या पदार्थ व्यक्ति से मिलने से सुख की अनुभूति होती है अब यह प्रश्न आता है कि प्रिय कौन है और अप्रिय कौन, है और अप्रिय कौन है? प्रिय कैसे को कहते हैं और अप्रिय किसी को किसको कहते हैं तो जो हमारे अनुकूल है जो हमको सुख प्रदान करता है वो हमारा प्रिय होता है और जो हमारे सुख में बाधक हो जाता है वो अप्रिय हो जाता है तो सुख में बाधक न हो सुख का साधक कौन होता है जिसको हम चाहते हैं जिसमें हमारी ममता है वो हमारे सुख का साधक होता है तो ममता में जो हमारा प्रेम है वो मैं के नाते। तो मैं में प्रेम स्वाभाविक है ममता पद में जो प्रेम है वो सौपाधिक सुपाधिक है सुपाधिक प्रेम में और निरुपाधिक प्रेम में अंतर है जैसे कोई व्यक्ति किसी नारी को देखकर प्रसन्न होता है उसका सुंदर स्वरूप देखते तो वो कहता है हम इससे प्रेम करते हैं अगर उसको चेचक हो जाए प्राख फूट जाए तो उसका प्रेम खत्म हो जाए तो उसका जो प्रेम था वो सौंदर्य को लेके था उसकी आंखों को लेके था स्वाभाविक नहीं था स्वाभाविक प्रेम तो अपने आप से है तो जो अपना आपा है उससे हमारा स्वाभाविक प्रेम होता है और इसलिए उसमें उससे जो संबंधित है उनमें प्रेम उसके नाते होता है तो सबका प्रेमात्मद जो है वो आत्मा होता है तो जब किसी को अनुकूल विषय की प्राप्ति होती है तो हुआ होता यह है कि जब हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वो इच्छा दूसरी इच्छाओं को दबा देती और वो प्रवर होकर हमारे हृदय में कांटे जैसे चुभने लगती और जब वो वस्तु मिलती है तो चित्त प्रसन्न हो जाता है और दूसरी इच्छा पहले से नष्ट हो गई थी और ये सब नष्ट हो जाते हैं तो बिना इच्छा के शुद्ध हृदय में आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो वो वो आनंद जो है वो अपने आत्मा का है लेकिन हम भ्रम से विषय में आरोपित कर लेते हैं कि इसके मिलने से हमको सुख मिला तो वो समझ लो हड्डी का सूख सुख, सुख अपना ही है तो सुख हारे जाय सठ स्वान छीन वे जनजान जड़ हिमस और पत्नी ने लाना तो नर नारायण ध्यान में मग्न है आनंद में निम्न है और संसार के कल्याण के लिए समस्या कर रहे हैं पर इंद्र को यह लगा कि ये हमारा इंद्र बच छीनना चाहिए तो उसने आके माया रची सिंह व्याघ्र दिखाया कि डर के भाग जाए, लेकिन वो डटे रहे और फिर उसके बाद और भी तरह तरह की माया रची लेकिन जब वो विचलित नहीं हुए तो उसने बसंत और अफसराएं और काम इनको भेज दिया गया ये आए एक-एक बसंत ऋतु आ गई फूल फूलने लगे सुंदर व्यवहार चलने लगी तो नारायण ने कहा कि क्या हो रहा है नर ने कहा ये माया है इतने में बहुत सी अफसराए आ गई वो नृत्य करने लगी हाव भाव कर दिखाने लगी तो उनको कोई अभिमान नहीं हुआ उन्होंने उन अफसराओं को देकर क्रोध नहीं किया और अपनी जान से एक दूसरी अफसरा निकाली, और कहा आप, आपको भेजा है तो कोई बात नहीं ये जो हमारी जान से उरु से निकली है और वसी ये उनको उपहार में देने लगी उसी तरह से बहुत सी और जो अफसराए थी उन अफसराओं के साथ अनेकों अफसराए थी वो भी आई थी तो उनसे भगवान ने कहा उनसे दर्नारायण ने कहा कि आप लोग तो जाइए तो उनका नहीं हम तो आप ही अपना स्वामी मानते हम आपके साथ रहेंगे तो नर नारायण ने कहा जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब तुम गोपी बनोगे तो वो जो अवसराए थी जिन्होंने ऐसा कहा था उनकी संख्या सोलह हजार तो वो गोपी बन गई इसी तरह से जो लोग भगवान राम के अवतार में बानर बने थे वो बानर जो है इस जन्म में यदुवंशी बने और यदुवंशी बनके भगवान के सहयोगी बने इस तरह से जो लोग धर्म का नाश करते थे उन सब का संहार करने के लिए और पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार धारण किया और अनेकों चरित्रे ये, ये कथा आप लोग फिर कल सुनेंगे आज यहीं पर प्रवचन को विराम लेते श्री राम जय राम जय रे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए अरूरे चलोगे जाता सदा साथ यही पुकारो गोविंद दामोदर माद बेती हे कृष्ण हे याद वे, वे सकेती कृष्ण गोविंद हरे बुरारे हे नाथ नारा कि अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की को तो हत्या हर हर महादेव